197वी अध्याय विष हरि गारुडी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन धनवंतरी जी ने कहा कि अब मैं गारुडी के द्वारा कही गई गारुडी विद्या का वर्णन करता हूं जो गरुड़ जी के लिए कहा गया था गरुड़ जी महाराज ने इस विद्या को सुमित्र ने कश्यप जी से कहा था यह विद्या सभी प्रकार के विषयों का अभारक है। पृथ्वी जो तेज वायु और आकाश पांच तत्व हैं, इन पांचों तत्वों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मंडल होते हैं, तथा उन उन मंडलों के अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गए हैं। अन्य देवता भी इन मंडलों में स्थित रहते हैं, उसके प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मंत इन मंडला मंडलाधिपति देवताओं के मंत्रों का यथाविधि न्यास पूर्वक जप करने से अभिष्ट सिद्धि होती है और विष बाधा सदा के लिए दूर हो जाती है साधक को चाहिए कि वह पृथक-पृथक पांचों मंडलों के रूप में उनके अधिष्ठात्र देवग्राम का ध्यान करे मंडलों का स्वरूप इस प्रकार है पृथ्वी मंडल चौकोर है बारोन मंडल, जिसको जल मंडल कहा जाता है, ये पद्माकार तथा आर्द्रचंद्र युक्त हैं। किंद्रा नील मणि के समान कांति वाले सौम्य स्वरूप, स्वस्तिक से युक्त, त्रिकोण आकार वाले अग्नि मंडल में ज्वाला मालाओं से सम्बंधित अग्नि का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न औषधियों को पीसकर तैयार किए गए सूर्मे क सागर में उठती हुई लहरों के समान आकाश वाले सुद्ध स्पतिक के सदृश आभा वाले तथा संपूर्ण संसार को अपनी अमृतमयी रस्मियों से आपलावित करने वाले रूप में इनका चिंतन करना चाहिए। जो आष्ट महानाग कहे गए हैं, उनमें बासुकी और संघपाल नामक पृथ्वी मंडल में स्थित रहते हैं। करकोटक तथा पद्म कुलिक और तक्षक नाग का वास अग्नि मंडल में माना गया है महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायु मंडल में रहते हैं साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि होत तत्वों का न्यास करना चाहे। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा पर्यंत अंगुलियों में अनुलेपन और ब्लोम रीति से न्यास करना चाहिए अंगुलियों वनाह अपने शरीर में शिव षडंग न्यास पंच तत्पन्यास तथा व्यापक न्यास करें देवता के नाम से आदि में प्रणव तथा अंत में नमः प्रयुक्त करें यह विधि स्थापन एवं पूजनादिक मंत्र के रूप में बतलाई गई है देवता के नाम के आद्य अक्षर भी मंत्र स्वरूप होते हैं आठों नागों के जो मंत्र हैं वे उनके से मंत्र बन जाता हैं। ऐसा करने से ये मंत्र साक्षात गरुड़ के समान साधक के सभी अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। स्वर बरनों के कर्ण करके पुनः उन्हें से शरीर के अन्य अंगों में भी न्यास करना चाहे, उसके बाद आत्मसुधिकारक उद्दीप्त प्राण शक्ति का चिंतन करना चाहे। उसके बाद साधक को अमृत की वर्षा करने वाले बीज का ध्यान करना चाहिए इस प्रकार अध्यापन करके शाधक को अपने मस्तिक में आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए उसके बाद स्वर्ण के समान कांति वाली समस्त लोको में फैली हुई तथा लोकपालों से समन्वित प्रतिवे का दोनों पैरों में न्यास करना चाहिए बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह भगवती इसी प्रकार अपने देश के अंगों में शेष चार मंडलों तथा उनमें स्थित देवों का न्यास करें इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करते यथा आठ नागों का न्यास करना चाहिए उसके बाद स्थावर और जंगम प्राणियों के विष दोष का विनाश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि हे गरुड़ महाराज अपने दोनों पैरों पंखों तथा चोंचों द्वारा पकड़े हुए कृष्ण वर्ण वाले नागों से विभूषित आप हैं ग्रह भूत पिसाच डाकनी यक्ष राक्षस ब्रह्म वेताल उपद्रव होने पर विद्याधर नागों से घृए हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहे प्रणाम करते हैं यथा अभिष्ट रूप धारण करने वाले मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ संपूर्ण संसार को अपने रस में आपलोवित करने वाले एवं सृष्टि तथा सम्भार के कारण अपने प्रकाश पंजे में उद्दीप्त तथा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त दस भुजाओं और चार मुखों वाले पिंगल के नेत्र वाले हाथ में सोल धारण करने वाले भयं नागों का विनाश करने के लिए उन परम तत्वने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया है। विराट स्वरूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित हैं और उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। सातों स्वर्ग उनके भक्षस्तल पर विद्यमान हैं। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित पूर्व से लेकर ईशान प्रयंत आठो दिशाओं को उनका सिरोभाग समझना चाहिए अपने तीनों शक्तियों से समन्वित सदाशिव उनके सखा मूल में स्थित हैं हे तारक्षार साक्षात परात्पर शिव और समस्त भूणों के नायक हैं त्रिनेत्रधारी उग्र स्वरूप वाले नागों के विषय में विनाशक सबको ग्रास बनाने वाले केशण मुख वाले गरुड़ मंत्र के मूर्त स्वरूप के सदृश देदीप्यमान गरुड़ देव का अपने समस्त अभिष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए जो मनो न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देव की पूजा करता है उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह उनके दर्शन मात्र से भागते हैं चौथी आदि ज्वर भी नष्ट हो जाते हैं 198वां अध्याय त्रिपुरा भैरवी तथा ज्वालाम के आदि देवियों के पूजन विधि तो भैरव जी स्वयं इस को कहते हैं कि इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली त्रिपुरा का पूजन आदि वर्णन कर रहा हूं देवी का यथाविधि ओम ब्रेम आगच्छ देवी इस मंत्र से आवाहन करके ओम एम ब्रेम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रेखा करके ओम ब्रेम क्लीम भाम नमः इस मंत्र से उन्हें प्रणाम करें तथा उनकी शक्तियों के साथ महाप्रियतासन ब्राज्मान रहने वाली देवी त्रिप्राभेरी का पूजन करें एम ब्रेम त्रिप्राये नमः इस मंत्र स ओम ह्रीं बासाय नमः ह्रीं अंकुसाय नमः ऐं कपालाय नमः इत्यादि मंत्रों से उनके पास अंकुश कपाल आदि आयुधों को नमस्कार करें त्रिपुरा भैरवी देवी की पूजा में आठ भैरवों तथा उनके साथ मातृकाओं का भी पूजन करना चाहिए अष्टांग भैरव रुरु भैरव चंड भैरव क्रोध भैरव उमत्त भैरव ब्रह्माणि महेश्वरी कोमारी वैष्णवी बाराही महेंद्री चामुंडा तथा अपराजिता ये आठ मंत्र काहीं हैं। पूजक को चाहे कि ओम कामरूपाय भैरवाय, नमो ब्रह्मणायी इन मंत्र से पूर्व दिशा में कामरूप अस्तांगभैरव और देवी ब्रह्मणि का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद ओम स्कंदाय नमः ओम रुरु भैरवाय नमः माहेश्वरीयै मंत्रों द्वारा दक्षिण दिशा में स्कंद देव रुरु और देवी माहेश्वरी का आवाहन पूजन करना चाहे ओम चंडाय नमः कौमारियै नमः इन मंत्र से पश्चिम दिशा में चंड भैरव तथा देवी कौमारी का आवाहन पूजन करें ओम उल्काये नमः से उत्तर दिशा में उल्का देवी भैरव तथा उसके बाद ओम अगोराय नमः उन्मत्त भैरवाय नमः ओम बराहें नमः इन मंत्र से अग्नि कोण में अघोर उन्मत्त तथा बाराही देवी का आवाहन पूजन करना चाहिए। ओम सराय नमः साराय नमः कपालिनेन ओम महेंद्रय नमः इन मंत्रों से निरीति कोण में समस्त संसार के साथ सा, भूत स्वरूप कपालि भैरव और देवी महेंद्र उसके बाद साधक ओम जालंधराय नमः ओम विष्णु भैरवाय नमः ओम चामुंडायै नमः इस मंत्र से वायकोण में जालंधर विष्णु भैरव तथा देवी चामुंडा का आवाहन पूजन करें ओम बटुकाय ओम संभाराय ओम चंडिकाय इस मंत्र से ईशान कोण में बटुकदेव संभार तथा देवी चंडिका आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए इसके बाद साधक को रति देवी प्रीति देवी काम कामदेव और उनके पंचवानों की पूजा भी करनी चाहिए इस प्रकार सदैव ध्यान पूजा जब तथा होम करने से देवी सिद्ध हो जाती हैं नित्य प्रज्ञा त्रिपुर और ज्वालाम की नामक देवियां समस्त व्याधियों की विनाशक हैं अब मैं ज्वालामुखी देवी के पूजन का कर्म कहूंगा उसके मध्य देवी ज्वालामुखी की पूजा करनी चाहिए तथा पद्म के बाह्य दल में क्रमशः नित्या अरुणा मदांतुरा महामोहा प्रकृति महेंद्री कलानार्षिणी भारती ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेंद्री चामुंडा अपराजिता विजया अजिता मोहिनी त्वरिता स्तंभनी जम्भुनी तथा देवी कालिका की पूजा करनी चाहिए देवी ज्वालामुखी की यथाविधि पूजा करने से विष दूर हो जाते हैं भैरव ने पुनः कहा चौड़ा को शुभ एवं अशुभ समय का ज्ञान हो जाता है